श्री राधे हरि भूल बिहारी जय श्री राधा गिरीन्द्र बिहारी देवजो की जय श्री भावना सार संग्रह ग्रंथ की जय श्री नाय गौर हरिमो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय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 shiradharaman hari gobinda jay jay shiradharaman hari gobinda jay jay gobinda jay jay gopal jay jay राधारमण हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जया बोलवृंदावन बिहारी लाल की जय ओं नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओ जयत पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यास यस् कमलगल वाग्ममृतम जगत्पति विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षणाक्ष परम धाम जगद्धामम नमा हृदय से प्रेरणाया प्रवर्ति तो हम बराकुरोपी तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्यदेव वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून् श्री वैष्णवाई श्रीूपं साग्र जा सह गण रघुनाथ सजीव साइतम सवधूत पर्जन सहित श्रीकृष्णचैतन्यम श्रीराधापादा सह गण लललतान्विता कुंजा गोष्ठ निशाते प्रवशति कुरुते दोहनान्नाशनाद्यात सायीलाहर सखि भी संगवे चार्यंगा मध्या चाथ नक्त विलसति विप्ने राधे याधाधे गोष्ठम या प्रदोषे रमयति सुहृदो योजता नारायण नमस्कृत्य नरम चरुतम देवी सरस्वतीयीर वाशाकुभ्य कृपा सूभ्य पत्ता नाम पावने भ्यो श्री वैष्णवे बिहारी कृष्ण बहे गौर आश्रय जाती है प्रेम का आस्वादन प्राप्त करने के लिए श्री राहा भाव और दुति इन दोनों को धारण करके श्री कृष्णचंद्र भगवान जिस समय आप अपनी प्रकट लीला के क्रम में कृष्ण लीला के ही परशिष्ट रूप में श्री गौर होकर के प्रकट हुए उन श्रीमद देव ने कृपा करके अनर्पित चरी भक्ति जीव मात्र को प्रदान करने का संकल्प किया कि मैं सभी को मंजरी भावमयी भक्ति प्रदान करूंगा उस मंजरी भावमयी भक्ति अर्थात मधुर रस में सर्वोत्तम आस्वादन जहां प्राप्त है उन श्री प्रिया को श्याम सुंदर के साथ में मिलाते हुए जो साधक है उसकी सर्वश्रेष्ठ सेवा और आस्वादन वह उसे प्राप्त कराऊंगा स्वयं नायिका बनकर के सहजी अभाव से श्री कृष्ण की अधनामृत का पान करना वह उतना अधिक रसप्रद नहीं है सर्वोत्तम रसप्रद है मंजरी भाव उनके द्वारा श्री प्रिया की सेवा करना उस सेवा को प्राप्त कराने के लिए श्रीमंद महाप्रभु उन्मुक्त रूप में उदार होकर के विराजमान रहे परंतु श्रीमंद महाप्रभु जो दार्शनिक स्तर है उसको स्थापित करने के लिए श्री गौर नारायण रूप में विशेष रूप से श्री नवद्वीप की लीला में आप अपने ऐश्वर्य और भक्ति तत्व का प्रचार करते रहे नाम का प्रचार करके जीवों को शुद्ध भक्ति के योग्य हृदय प्रदान करते हुए विराजमान रहे जिस कार्य के लिए आए थे अनर्पचरी भक्ति प्रदान करने के लिए वो श्री महाप्रभु स्वयं थोड़ा बहुत कर पाए परंतु तो कार्य बहुत बड़ा था इसलिए श्रीमद महाप्रभु ने अपने अपने सेनापतियों श्री रूप सनातन रघुनाथ भट्ट श्री रघुनाथ दास श्री जीव गोस्वामी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी आधे आधे गौरव परिकरों को उस प्रेम का दान करने के लिए अधिकृत किया तो वे सब प्रेम का अपूर्व दान करते रहे इनमें विशेष रूप से श्री रूप गोस्वामी जी ने भजन की एक दिव्य पद्धति रस की दिव्य पद्धति रसास्वादन साधारणीकरण की एक दिव्य पद्धति शास्त्रीय प्रकार से प्रकट की और उस पद्धति के लिए जीव को तैयार करने के लिए भक्त असाम्य सिंधु जैसे दिव्य ग्रंथ को प्रकट किया जिस दिव्य ग्रंथ में पहले साधन भक्ति वो साधन भक्ति ही परिपाक को प्राप्त हो करके भाव भक्ति बनेगी फिर भाव भक्ति का वर्णन किया फिर भाव भक्ति ही और अधिक परिपाक को प्राप्त हो करके प्रेम लक्षण बनेगी तो प्रेमा भक्ति का वर्णन किया और प्रेमा भक्ति जो है उनके ही परम विस्तार के रूप में उन्होंने शांत दास्य सख्य बात्सल्य और मधुर इन पांच भक्तियों का भक्त साम्र सिंधु में वर्णन किया इनमें श्रृंगार जो भक्ति थी वह सर्व सर्वश्रेष्ठ थी और बड़ी विस्तृत थी अतः भक्त साम्र सिंधु के ही परिशिष्ट रूप में श्री गोस्वामी जी ने कृपा करके उज्जवल नीलमणि ग्रंथ को प्रकट किया और उस उज्जवल निर्मणि ग्रंथ में श्री प्रिया लाल उनके संयोग इत्यादि जितने भी प्रकार हैं उन सबों का स्थापन करने के लिए उनकी स्वरूप का परिचय कराने के लिए उस ग्रंथ को सामने प्रकट किया गया और उनने सभी श्रृंगार रस के पक्षों को उज्ज्वल रस के पक्षों को उपस्थित किया गया इन उज्ज्वल रस के पक्षों में और पहले भक्त समी में अन्य जो रस भी वर्णन किए गए शांतदासन मधुर इन सभी रसों का आस्वरण प्राप्त कराने के लिए जो साधक में योग्यता स्थापित की गई योग्यता की अपेक्षा की गई कि ये एलिजिबिलिटी आ जाएगी आ जाएगी तो वह इस रस का आस्वादन ले सकेगा उसके लिए साधन भक्ति का भी सुव्यवस्थित वर्णन किया जिन साधकों के हृदय में श्रीमद गुरुदेव की कृपा से वह साधन भक्ति की वो भाव भक्तियों को धारण करने की राग भक्तियों को धारण करने की योग्यता आई है वे उस योग्यता के अनुरूप अपने स्वरूप की भावना करके श्री प्रियालाल की नुकुंज में प्रवेश करें और वहां श्री प्रियालाल की जैसे सेवा हो रही है उस सेवा में नित्य परकर का अनुत्य ग्रहण करके वे रागानुग रूपानुग जो भक्ति है उसको करते हुए बिराजमान सर्वत्रुवा मार्ग में ये ही एकमात्र पद्धति है इसके अलावा और कोई दूसरी पद्धति नहीं है इसीलिए श्री महावाणी में सेवा महावाणी जी में निबार समुदाय में भी सेवा सुख उसके प्रारंभ में अर्थात अष्टकालीन लीला उसके प्रारंभ में ये कहा गया कि प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव जाए मिले निज रूप तो सो या को यही उपाय अर्थात प्रातः काल ही एक साधक उठे और धार सखी को भाव में श्री राधिका स्नेहाधिका नित्य सखी या प्राण सखी हूं नित्य सखी हूं इस नित्य सखी के भाव को धारण करके वो ही नाम रूप वेश संबंध यूथ इत्यादि इन एकादश भावों को धारण करके अपने गुरुदेव के साथ में जो यूथेश्वरी हैं जिसकी जो युथेश्वरी है विशाखा जी के यूथ में है कोई श्री इंदुलेखा जी के यूथ में है कोई सुदेवी जी के यूथ में है जिस यूथ में है उस यूथ के साथ में जाकर के वो मिल जाए और श्री प्रियालाल लाल की हुए सखीगण जैसे सेवा कर रही हैं नित्य प्रकट जैसी सेवा कर रहा है उस समय स्वयं भी सेवा करते हुए वहां पर बिराइमान इधर श्री श्याम सुंदर आप नंद भवन में जैसे विराजमान हैं और नंद भवन में विराजमान होकर के जैसे लीला कर रहे हैं उस समय श्री किशोरी जी की कोई सखी नंद भवन से आई है और नंद भवन से आकर के श्री श्याम सुंदर की जैसी लीलाएं नंद भवन में हो रही हैं उन सब की सूचना वह श्री भुषवान नंद ने राधिका को उनके महलों में प्रदान करती दी श्री राधिका भी अत्यंत उत्सुक है और इतने में ही श्री कुंदलता जी कौंडी जी वे श्री राधिका के पास में पहुंचते हैं और कह रही हैं कि तुम रसोई करने के लिए नंद रानी ने तुमको बुलाया है उस समय ये जो नवदासी है ये नवदासी भी श्री राधिका का श्री नंद भवन में नंदगांव में श्री ब्रज ब्रजराज नंद उनके महल में अभिसार कराने के लिए यह अभी साथ, साथ जाती है वहां श्री प्रिया जी ने क्या कहना विविध प्रकार की जो रसोई है उन रसोइयों का संपाद रसोई विभिन्न जो पदार्थ हैं उनका संपादन किया और ये दर्शन कर रही है कि श्री यशोदा जी बार बार आकर के पूछ रही हैं अरे क्या बना कैसा बना जरा मुझे दिखाओ ठीक बना है कि नहीं और उस समय श्री नंद भवन में रसोई की अध्यक्षा हैं श्री रोहिणी मैया वे रोहिणी मैया जरा जरा सा ढक्कन हटा करके बड़े बड़े जो गंदाल बड़े बड़े जो जो पात्र हैं, उनमें भी सामग्री तैयार होकर के रखी है, में बड़े बड़े थालों में उनको हटा करके ढक्कन जरा सा दिखाती हैं, बोले ये तैयार हो गया ये तैयार हो गया ये तैयार हो गया श्री यशा कह रही है आह वास्तव में इनका रंग देख करके ही पता लग रहा है कितनी सुंदर ये सिद्ध होंगी सुगंध से ही पता लग रहा है इनकी सिकाई देख करके कि क्या सुंदर बिल्कुल बदामी सिकाई है उसको देख करके ही इनकी सुंदर जो पाक है उस पाक का बोध सम्यक प्रकार से खूब हो रहा है उनको देख करके परम आनंदित हो रहे है और इसी प्रसंग में श्री रोहिणी जी एक एक वस्तु का वर्णन करती हैं और श्री यशोदा देख करके पसंद हो रही हैं पूरी की पूरी कुकिंग क्लास चल रही है जैसे राधे का श्री यशोदा वे भी बता रही हैं कि अच्छा इसकी ये विशेषता है इसकी ये विशेषता है ऐसे पूरा बता रही है बहुत दिन से चल रहा है आज संक्षेप में इसको जल्दी से पूरा करेंगे कई दिन से चल रहा है श्री रोहिणी जी यशोदा जी को बता रही हैं कि घृतमुष्टा दधिका प्रसून बटका द्विधा पटोल से फला बोले यशोदा देखो देखो यहां पर सुंदर बकुल के बड़े बड़े जो फूल उन बकुल के बड़े फूल वे भी दो प्रकार से बनाए गए हैं कुछ तो घी में तल करके बनाए गए हैं और कुछ जो हैं वे दही में डाल करके उनको बनाया गया है तो घृत भ्रष्टा घी में भुने हुए और दधिका और फिर दही में डाले गए प्रसून बटका फूल की जो बट ब, बटका है वो फूल की बटका बड़े दो प्रकार के हैं पर और पटोल जो है वो पटोल को भी इसी प्रकार घी में तल करके और फिर किजनी को कुछ सूखे और कुछ अलग रखे गए हैं ऐसे पटोल अन्य अन्य फल उनकी भी विशेषता यह है कि उनको भी कहीं घी में तल करके और कहीं दही इत्यादि के साथ में जो सुंदर अनुपान है उस अनुपात के साथ में मिला करके उनको पूरा किया गया कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो अपने आप में पूर्ण होती हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो के जोड़े से पूरा पूर्ण होती हैं। तो उनके जिस चीज का जिसके साथ में जोड़ा है वो वस्तु भी सुंदर प्रकार से यहां बनाई गई है वृद्ध कुंड बटका ती मो कंद तिक्त लालित चूध्या विकाध्या पर इनमें वृद्धकूष्मा मान बड़ा जो कुशमांड है कोला, उस बड़े कोल्हे को उससे भी बहुत सारी सामग्री कूष्माण्ड पेठा बड़ा जो पेठा है उस पेठे से भी बहुत सारी सामग्री बनाई गई है इनमें कोचू कच्चू और मान आलू शकरकंदी वृद्धकूश कुंड इन सब को सुंदर प्रकार से इनकी सब्जी अलग से बनाई गई है जिसकी जिसके साथ में जिस बघार होना चाहिए वो उसके साथ में ही अच्छा है जैसे कोल्हा जो है उसका छोक यदि मेथी और में लगाया जाए सौंप मेथी में तो उसकी उसका स्वादिष्ट अलग है और कोई अनाड़ी वो राई में जीरा में छोंक दे तो ठीक है बन जा बन तो जाएगा पर तो वो जिसका जहां जो स्वाद है वो स्वाद जिस चीज में उसको बघाड़ना चाहिए वो बघाल ही बन करके वो सुंदर बनेगा तो ये सब ठीक प्रकार से इसी प्रकार कहीं जो चूर्ण इसमें डालना चाहिए वो ही सुंदर चूर्ण उसमें डाला गया है और मिला करके किसी में सुंदर चूर्ण किसी में जो जीरा सौ मेथी जो बगाल लगना है वो ही बगाल लगा करके और उसके साथ में कहीं चई इत्यादि मिलाकर के अन्य मसाले उनको मिलाकर के उनको बनाया गया है मरचई योगा दुग्ध दुग तुम्बी कृतान्या चीनी सीता एला सीता मानी चीनी मे इलायची काली मिर्च इनके योग को लेकर के और सुंदर घीया जो है वो घी की खीर सुंदर बनाई गई है थोड़ी सी उसमें काली मिर्ची भी डाली गई है है मीठी पर काली मिर्च थोड़ी सी अलग स्वाद देने की और इन्हीं दिव्य के योग से सुंदर खोआ आदि मिलाकर के घिया की सुंदर बर्फी दूधी की सुंदर बर्फी वो भी तैयार की गई है तो तरह योग अपरम मिष्टम खीर कुष्मा कुषमाण्ड जो है वो खीर कुष्मा माने सुंदर घिया की जो खीर है घिया की बर्फी वो भी सुंदर तैयार की गई है लच्छे की बर्फी वो भी सुंदर की गई है दधे शूर्ण कम मिष्टम पर इसके बाद में दही और चीनी इनके साथ में धात्री फल माने सुंदर आंवले इनको भी मिलाकर के घी में तल करके इनको भी बनाया गया है अद्भुत अद्भुत प्रकार है और इसी तरह से बड़े सुंदर दग भितम चान्यम कार बिल्ब फलम द्विधा और उस समय बेल के जो फल हैं कार बिल्बल मान छोटे बेल उन छोटे बेल के फलों को भी तोड़ करके फलों को तोड़ करके उनका बूदा निकाल करके उनसे सुंदर उनसे जो पदार्थ हैं वो बेल का सुंदर मुरब्बा वो भी कहीं कच्चा मुरब्बा और पक्का मुरब्बा ये भी आनंद पूर्वक बनाया गया है मृदरम्भार गर्भखंड कुष्मांड खंडे षमाण्ड खंडो मधुर के फूल जो हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े करके वृद्ध कुष्मा है उसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके फिर चीनी दही के साथ में उनकी मधुर शाकों की जो चटनी है वो शाकों की चटनी कहीं घिया की चटनी कहीं अन्य जो चटनी है वे बनाई गई शाकों को क थोड़ा कम अः करके फिर उनको पीस करके और उर्द की दाल इत्यादि के उनके साथ में उनको पीस करके और उनकी शाक की जो चटनी है वो इनको भी बनाया गया है मधुर शीतल चटनी ये अपूर्ण रूप से बनाई गई मसालों का तो कहां तक वर्णन नालित मेथी का मिशी पटोल बितुन मालिशाह जहां पर सुंदर तेज पत्र विभिराज मैं नालित पत्ती नालित पत्ती तेज तेज पत्ता जो है वो तेज पत्ता भी तैयार किए गए हैं सुंदर मेथी फिर शु शत्पु, अः शतपुष्पी फिर पलवल बथुआन बहुत सारी चीज होंगीश ये सब पत्र शाख है पत्र शाखों के ये नाम तो मावीश इत्यादि विभिन्न शाख जो हैं, उनको श्री राधिका ने इतनी जल्दी बना लिया है और ये सब के सब आज सुधा गर्भ सुसंस्कृता जो सामग्री बनी है वो अमृत के गर्भ को भी अभिमान को भी नष्ट कर देने वाली है माने अमृत से भी ज्यादा स्वादिष्ट होकर के ये सारी सामग्री श्री राधिका ने अपने हाथ से यहां बनाई है कलम्बी पक्को चिंचा पकी हुई चिंचा माने इमली उसके द्वारा सुंदर और कलंबी कच्चे आम इनको लेकर के सुंदर शाग जो है माने लोची लोजी वो लौजी इनकी अपूर्व से बनाई गई है खट्टी जो वस्तु हैं उनको लेकर के थोड़ा सा उनकी खटाई निकाल करके फिर उनमें खट मिठा मीठा मिलाकर के खट जो लौजी है वो लौजी बनाई गई है तो काली नाली पत्र कोई शाख होगा उसके द्वारा अत्यंत सुंदर उस शाख को भी बनाया गया है मयुष्ठ कस्य मासस्य आप्यथना मैया त्रिभुध और श्री रोहिणी जी कह रही है यशोदा मैया से अरे यशोदा देख सखी देख मैंने मूंग उर्द और बनमुग्ध माने सफेद मूंग इनको मिला कर के तीन प्रकार की दाल जो है उनको पीस करके अमृतकूप जो है वो अमृतकूप इनको बनाए तो निभा सूपो विपाच्यते इन तीन प्रकार की वस्तुओं को मिलाकर के सूप माने सुंदर दाल वो बनाई है माने तिब्टी दाल तीन प्रकार की दाल मिलाकर के और फिर उससे दाल सुंदर बनाई है तो सूप भी मैंने बनाया निभा अमृत के कुए के समान ये सुंदर तिबेटी दा, दाल तीन तरह की दाल वो मिला करके यहाँ पर बनाई गई पाकई सुमन चूणा नाम दासी भी पूर्णेन्दु तो मंडलाकारा क्रियंत रोट कामया हा रोटी काम तो आनी चाहिए रोटी की तो सब इतनी सारी सामग्री बनी हुई रोटी नहीं हो तो फिर काम कैसे चले तो रोटी तो है आधी चीज तो वो कह रहे हैं कि सुमन नाम ना, जो सुंदर सब्जी और पुष्प उनके चूर्ण को मिला करके माने उनके रस को मिला करके जो आटा है उस आते की दासी में भी दासियों ने जिनको मत करके रखा है ऐसे पूर्ण पूर्ण चंद्रमा के आकार की सुंदर गोल रोटी बनाई है अल टेढ़ रोटी नहीं है बेलने में, में बिल्कुल एकदम गोल जो रोटी है वो बनाई है और अलग अलग रंग की भी रोटी है जिसमें जैसा रंग मिला दिया गया कहीं बथुआ पीस करके बथुआ के रस में मेथी के रस में और यदि आटे को बाधा गया तो वो रोटी जो बनेगी वो हरे रंग की बन जाएगी कहीं कोई लाल जो वस्तु है उसमें मिला करके किया गया तो वो केसरी रंग की बन जाएगी तो कभी कभी तीन पतली पतली लंबी लोई बना करके वो उनको मिलाकर के और फिर यदि उसके छोटे छोटे टुकड़े एक साथ काट करके और फिर बेल आ जाए तो तीन रंग की पूरी बन जाएगी एक पूरी में तीन रंग तो ऐसी तिरंगी पूरी वो तर, भी देखने में तो उसके एक भाग में कहीं एक स्वाद एक में एक स्वाद एक में एक, एक, एक साथ तो तीन लंबी लोई बना करके और फिर उनको बीच में एक साथ तोड़ करके तीनों जिसमें तीनों एक साथ आ जाए और फिर उसको कहीं दबा करके बेल करके बनाया जाए तो तरंगी पूरी बन जाएंगी तो पन कही सुमन चूर्ण अलग अलग रंग के पुष्प उनके चूर्ण को लेकर के उनके खाद्य जो पुष्प हैं उनके रंग को लेकर के दासी फिर भूषमर देता दासियों ने गूंथ करके जो सुंदर लोट बनाया है उस लोट में से पूर्ण इंदु आकार क्रियंते रोट काम गया पूर्ण इंदु के समान रोटी उनको बनाई गई है कृतानी क्रियमाणी कर्तव्य तो काम कुछ हो गई हैं कुछ कई की जा रही हैं कुछ आगे की जाएंगी ऐसे बहुत सारी सामग्री अभी हो गई अभी पूरी नहीं पड़ी है <laughs> रसोई इसमें कृतानी कुछ बन गई है बेतियार है कुछ क्रियमाणानी बन रही है उनको देख लो वहां पर बन रही है और कुछ कर्तव्य कुछ अभी तैयार हैं जिनको ये बन जाएंगी तो फिर उसी चूल्हे पर इनको सिद्ध किया जाएगा ऐसे इत्यन्न व्यंजनानी बस तुम ये समझो कि ये अन्य व्यंजन इस प्रकार संसिधानी तैयारी है अब देर नहीं लगेगी रसोई में अधिकांश काम हो गया है थोड़ा बहुत रह गया है तो रसोई तो सिद्धानी ऐसा समझो रसोई सिद्ध हो ही गई है प्रतिहो यहां का सब काम तैयार है बस परमेश्वर करने की जरूरी है पर उसने की अब देरी है करीब करीब सब चीज तैयार है सौरभ्य सदवर्ण मनोहरम तक साबिक्ष सर्वम मुदिता बभू उस समय हरेक वस्तु की अलग अलग गंध आ रही है उस सौरभ्य को देख करके उनके रूप को देख करके उनकी सिकाई उनका रंग कैसा आया है उस सदर्ण को देख करके और उनकी बनावट कितनी सुंदर है कि यदि गुजिया गूंथी गई है तो कैसी एक सी गूंथन जिसमें आ रही है तो ऐसे उनके रूप उनका सिकाई का रंग और उनकी गंध इनको देखकर के साक्ष सर्वम मुदिता बबूव श्री यशोदा जी अत्यंत अत्यंत आनंदित हुई और कह रही है, नहीं बहुत सुंदर वस्तु तो सिद्ध हुई है जितनी भी सामग्री है वो सामग्री सुंदर सिद्ध हुई है जिज्ञासमान जिज्ञास मान जिज्ञासमाना मानम अत विधानम कभी कभी पूछ लेती है ये तो कोई नई सी चीज लग रही है ये क्या है अरे गोकुल गोकुल है है बोले बोले हैं गोकुल क्या होता की की दाल की पिठी बना करके पीस करके पीस और उसमें खोए मेवा उनके लड्डू भीतर भर करके और लपेट करके उसद की दाल की पिठी में और उसको कहीं घी में तल करके और फिर उसे सीधा चाशनी में डाल दिया जाए बहुत सुंदर सामग्री बनती है क्या बात है वो तो खोआ से खोआ के जैसे कोई बड़ा बनाए ऐसे खोआ के वे मीठे बटेटा बड़ा मीठे बड़ा वे गोकुल पीठा तो अलग अलग इसका नाम कोई मधुर नाम दे करके और नई जो सामग्री है उसके प्रकार को जैसे बता रही है तो सौरभ्य सदर्ण मनोहर उनके जिज्ञास माना मत विधानम ये कैसे बनती है ऐसे पूछ रही हैं तो कोई ये श्री रोहिणी जी या तो स्वयं बना बता देती हैं या जिसने बनाया है वो आकर के उसके बनाने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया बता देती है ताम रोहिणी विस्मय पूर्ण माहौल रोहिणी जी विस्मयपूर्वक उसके बनाने की प्रक्रिया को भी बता देती सामग्री सही सामान्य पाक से प्रक्रिया प्य सऊ किंतु पूर्व गुणे हेतु गांधर हस्त स बोले भाई सामग्री बढ़िया से बढ़िया ले आओ जितने भी पात्र और बनाने के जो उपकरण हैं, वे भी सुंदर से सुंदर ले आओ परंतु तो हथौड़ी कहां से लाओगे हथौड़ी तो श्री राधिका के हाथ की है वही सब सामग्री है वही पाचन की प्रक्रिया भी वही है सिद्ध करने की परंतु किंतु अपूर्व गोले हेतु इसमें जो अपूर्वता आई है उसका कारण है गांधर्वा हस्त सौष्ठवम श्री राधिका के हाथ की कुशलता वो इसमें कारण है जो बस्ती इतनी सुंदर दिख रही है इसमें श्री राधिका के पाक रचना की हस्ती की जो कुशलता है वो हास्य हास्त्य हथौटी वो बड़ी वस्तु है और हथौटी ये ठाकुर की दी हुई कोई अपूर्व प्रतिभा है ईश्वर की दी हुई कोई प्रतिभा है जो कि वरदान के द्वारा राधिका को स्वाभाविक भी, भी और बरदान के द्वारा मिली भी है दुर्वासा ऋषि ने बरदान दिया जो इसके हाथ रसोई होगी वो सुंदर ही होगी सात आम राधान राधाम साता राधाम अन्न संस्कार नंबर सत्ता लज्जिया बनाई जी कहे राधा ने बनाई है बड़ी बहुत चतुर है बहु बहुत चतुर है राधिका ने बनाई है श्री यशोदा जी राधिका दिख गई अरे ये नहीं राधिका और राधिका की शोभा का दर्शन रसोई करते समय श्री प्रिया जी की शोभा कैसी उसका वर्णन कर रहे हैं साधाम श्री यशोदा वधु राधिका का दर्शन करती है कैसी हैं अन्न संस्कार सत्ताम जो कहीं अन्न संस्कार करने में रसोई करने में भूनने में देखने में सजाने में जो सकता तैयारी करने में भूनने में उनका पाक करने में जो आ सकते हैं परम हैं श्री राधे का इसलिए प्रसिद्ध जिनके मस्तक के ऊपर कहीं पसीने की बूंद भी प्रकट हो रही हैं और शिवप्रिया उस समय अपनी बहोलियों से बार बार उस समय कपोल के ऊपर बहते हुए आंसू की जो बूंदा ये वो पसीने की जो बूंद आई है उनको बहुलियों से पहुंचती हुई भी शोभा को प्राप्त होती है तो जो प्रश्ेद से युक्त होकर के विराजमान है और लज्जा नंबर वक़्ताम लज्जा के कारण जिन्होंने अपने मुख को भी छुपा रखा है कि बड़ाई हो रही है तो जो भीड़ होते हैं वे तो अपनी बड़ाई मुंग ऊंचा करके सुनते हैं और जो बिनम्र होते हैं अपनी बड़ाई सुनकर के उनमें लज्जा का उदय होता है तो श्री राधिका परम सुशीला है अतः लज्जिया स्नेह चित्ता उस समय श्री राधिका श्री राधिका को यशोदा जी ने जब देखा रागी माने यशोदा उन रानी यशोदा ने जब श्री राधिका को देखा स्नेह विक्लिंग चित्ता उस समय राधिका के ऊपर इनका लाल उम्र पड़ा स्नेह विकलिंद चित्ता बधु के ऊपर सास का लाल जैसे उम्र पड़ा है विकलिंद चित्ता होकर के दासीम अस्या दिदेश उस समय पास में खड़ी हुई दासी उसे कहा ए देख बहू के कैसे पसीना आ रहा है राधिका की कैसे पसीना पंखा कर और उस समय दासी जो है वो पंखा लेकर के श्री राधिका रसोई करती जा रही हैं और ये पंखा करती जा रही हैं लाल ज्यादा है बुई वाली बात कहावत वा जैसे कहते हैं कि लंगड़ी बहार ही दे और तीन जने तान पकड़े तो बात है क्या <laughs> तो ये कोई तो तो तो धिका जो है वो राधिका रसोई कर रही है और तीन जनी श्री राधिका के पंखा कर रही है श्री यशोदा जी के आदेश से तीन दासी श्री राधिका के पंखा करती हुई विराजमान हो रही है तो ये स्नेह की विशेषता है मुख्य रूप से स्नेह की विशेषता है कि वो ऐसा करती हुई विराजमान हो रही है विश्व राधी स्नेह विकलिंद चित्ता श्री राधिका के मस्तक श्री मस्तक के ऊपर पसीना प्रकट हो रहे हैं ये पसीना रसोई के कारण भी है ये पसीना श्रम के कारण ही है और मुख्य रूप से जो प्रश्वेद हैं वे तो भाव के कारण भावजन प्रश्वेद है श्रमजन्य प्रश्वेद नहीं है पंत लगता यह है कि जैसे श्रम के कारण मस्तक के ऊपर आए हैं लज्जा से नम्र मुख्य अपना झुका लिया है ऐसी दास राधिका को देख करके श्री यशोदा ने तुरंत ही दासी मस्या बीज नो आदि दासी से कहा चाचा अरे बहू के पंखा कर दे ते कैसी पसीना आ रहे राधिका के पसीना कर दे और श्री दासी कभी इधर से कभी उधर से दो दो दासी श्री राधिका के पंखा करती हुई बिराजमान हो रही ये ही है ये स्नेह की अधिकता है केवल रसोई करना ही बड़ी वस्तु नहीं है परोसना भी बड़ी वस्तु है जो चतुर हैं, वे जानते हैं कि कौन सी चीज कहां पर परोसी जाएगी तो परमिशन करना भोजन करने वाला जहां बैठा है भोजन करने वाले के बाएं हाथ की तरफ थाली में भाग परोसा जाएगा दाहिने हाथ की तरफ परोसा जाएगा तो फिर उसको मिलाने में कठिनाई होगी तो बाएं हाथ की तरफ कई भात जो नमकीन वस्तुएं हैं वे प्रायः है, उनकी लाइन उन दोनों की लाइन बाई तरफ लगेगी मीठी वस्तुओं की जो लाइन है वो दाही तरफ लगेगी परमेश्वर की अपनी पद्धति है उसमें नमक की जो वस्तुएं हैं वो एक कोने में कहीं दाहिनी ओर उनको रखा जाएगा तो ये परमेश्वर का भी एक शिष्टाचार है कि मीठी वस्तु के साथ में नम नमकीन वस्तु नहीं परोसी जाएगी बहने वाली यदि कोई सोट है उसके साथ में मीठी वस्तु को रखा जा सकता है परंतु दूसरी वस्तु को नहीं रखा जा सकता है तो पूरा ध्यान रखते हुए कौन सी चीज कहा आएगी इसका ध्यान रखते हुए यहाँ पर तो अथ तस्याहा परमेश्वर आहो। श्री राधा रानी उनका परोसने का जो कौशल है उस कौशल का भी वर्णन कर रहे हैं श्री यशोदा जी परमेश्वर के कौशल को यहां प्रकट कर रही है यशोदा परोस रही है रोहिणी जी परोस रही रोहिणी जी राधिका ने रसोई की रोहिणी जी एक एक चीज श्री यशोदा जी को दे रही हैं यशोदा जी उनको हुई हुई दासियों के साथ में विराजमान हो है व्याप्ताया तत्त व्यंजन रत्न रत्न पुटिका पंक्ति क्रमे सुपिष्ट कौध पुटिका तासाम पंक्ति बहुत सम्यक्य सुगभ्य हेम पुटिका पंक्तिषु ता परमेश्वर की कुशलता दिखा रहे हैं कि व्याताया बसने में भोजन भुवि श्रीरत्न पीठाग्रता है सुंदर एक रत्न चौकी रखी गई रत्न चौकी को रख करके बैठने की जो जगह है वहां पर आसन के ऊपर सुंदर वस्त्र बिछाया गया सामने चौकी रखी गई और चौकी रख करके चौकी के ऊपर भी सुंदर वस्त्र बिछा कर के श्री रत्नपीठ उसके आगे बैठने की स्थान वहां पर सुंदर अः आसन बिछाया गया और आसन बिछा के जो चौकी है भोजन की उसके ऊपर भी सुंदर बस्त बिछा बिछाए गए और उनके ऊपर रत्न पुटिका पंक्ति त्रमेणा रत्न जटित सुंदर कटोरियां उनको संभाल करके सजा करके रखा गया सुंदर जो कटोरी है उन कटोरियों को सजा करके रखा गया रत्न पुटिका पंक्ति रत्न जट जो कटोरी है उनकी पंक्ति क्रमशः रखी गई मिष्ट अभिष्ट सुपिष्ट कौध पुटिका और उनमें मीठी वस्तुएं एक तरफ और नमकीन वस्तुएं बेसब एक तरफ ऐसे आ, उनकी पंक्ति बनाई गई मिष्ट अभिष्ट सुपिष्ट सुंदर मीठी हुई जितनी मीठी सुंदर आ, मिठाई की जो कटोरी हैं उनको एक तरफ रखा गया है कौध पुटका ये सुंदर जो बटेरा ये सुंदर रखी गई है पंत तासाम बही उनके आगे फिर दूसरी जो दोनों की लाइन है कटोरियों की लाइन है कटोरियों की लाइन उस समय विराजमान है उसमें नमकीन बस्ने जो है वो भी रखी गई है और सुगभ्य हेम पट पुटिका पंक्ति तासाम बही तीसरी जो कटोरी की लाइन है वो कटोरी की लाइन सोने के उसमें अः कटोरा है और उन सोने के कटोराओं में दूध घर की जितनी भी चीजें हैं वे रखी गई है इस तरह से दाहिने हाथ की तरफ पहले मीठी वस्तु तो, बाएं हाथ की तरफ भात के पास में जितनी भी नमकीन सब्जी उनकी वस्तु तो, उसके बाहर जो दूसरी लाइन है उस दूसरी लाइन में अन्य जितनी भी वस्तुएं हैं नमकीन रसघर की वस्तुएं बे और उसके बाद में दूध घर की वस्तुएं ऐसे तीन कटोरियों की लाइन शोभा को प्राप्त हो रही है मुख्य जो बीच का जो थाल है उस थाल के चारों ओर तीन जो लाइन है वो तीन लाइन शोभा को प्राप्त हो रही है भव्य सुगभ्य सुंदर भव्य सुगम दूध घर की जो वस्तुएं हैं उनकी हेम पुटका सोने के कटोरा वहां उनकी पंक्ति वही बाहर की तरफ रखी गई है और मिष्ट अभीष्ट सुपिष्ट मीठी अभीष्ट जो वस्तुए हैं उनकी पंक्ति है और उन पंक्तियों में एक तरफ मिला कर के नमकीन जितनी भी वस्तुएं हैं कौध पुटिका कौध मैंने ये चटनी इत्यादि की जो कटोरी है वो चटनी इत्यादि की कटोरी भी रखी गई तो मीठे मिष्टांग उसके बाहर सुंदर अन्य जो वस्तुएं हैं वे रखी गई इतम मंडल तया इस प्रकार अर्धमंडल के रूप में पहले मिठाई की फिर बीच में रसघर की जितनी भी वस्तुएं हैं उनको फिर इसके बाद में दूध घर की जो वस्तुएं हैं उनकी पंक्तियां उनको लगा करके स्वाली भी पुर चार चित्र रचना वही दिविध्य आपादित सखियों ने इन कटोरियों को सुंदर प्रकार से सजाया है गार्निशिंग और होनी चाहिए मैंने ऐसा नहीं यूं करके रख दिया उनके ऊपर एक एक धनिया की एक एक ये काली मिर्ची की मिर्ची की सब वस्तुओं से सुंदर गार्निशिंग करके उसको सजा करके फिर उनको रखा गया तो स्वाली भी मैंने सखीगण जो है वे पुरुचित्र चार चित्र रचना वैविध्य वे सुंदर चित्र की रचना करते हुए भी विराजमान है भुने हुए जीरे का उनके ऊपर दही बड़ा जो है उसके ऊपर भी जीरे का सुंदर कमल बना करके फूल बना करके सजा करके फिर उनको रखा गया तो चार चित्र रचना विधि। गार्निशिंग जो है वो गार्निशिंग भी बहुत सुंदर ढंग से की गई है आप आ देते सुंदर प्रकार से वो दासियों ने सखियों ने उनके ऊपर उनको सजा करके रखा कि भोजन का दर्शन करते उसकी प्रस्तुतिकरण की पद्धति और उसकी सजावट को देखकर के जो श्याम सुंदर हैं उनके हृदय में अभिलाषा उत्पन्न हो जाए कि यह क्या है इसको देखे अन्योन्या व्यतिशक्त सूक्ष्म सुर इनमें एक दूसरे की सूक्ष्म सुरभि जो है वो सूक्ष्म सुरभि भी वहां पर मिल करके आ रही है किसी चीज से दही की खटास आ रही है कहीं से इलायची की सुगंध आ रही है कहीं लौंग की सुगंध आ रही है कहीं जावित्री की सुगंध भी आ रही है और सारी सुगंधें मिल करके सभी पदार्थों से अपूर्व सूक्ष्म सूक्ष्मी घृताच्या तब ही जहां खासा घी पधरा पधराना है वहां ऊपर से उनके ऊपर खासा का घी सुंदर जो घी है वो खासा घी वो भी पधराया गया ऊपर से गौघ्रत जो है वो गौघ्रत सुंदर पधराया गया तो सुर और सुरभि लक्ष्य ही और घृताच्यात तने ही घी जो है उनका भी डोरा उनके ऊपर डाला गया है मध्य हेम मई बेधाय रुचरा पत्री शुभा शुभ ओद नई और इस प्रकार बीच में भाग का सुंदर कोट सा लगा करके बीच में मध्य में सब चीज सपो वस्तुएं हैं बीच में भाग का कोट सा लगा करके वहां सुवासित जो वस्तु है वो शुभ ओदनई जो शुभ ओदन है भाग वो वहां पर विशेष रूप से रखा गया पर उसने में भी सबसे पहले जो थोड़ा सा भात उसको कहीं शुभ ओदन घी से मिला हुआ उसको कहीं शुभ के लिए आपोषण के लिए रख करके या शुभ के लिए रख करके और फिर सारी चीज समाप समा, समा के कौन सी चीज पहले परोसी जाएगी कौन सी चीज बाद में इसका भी विचार करते हुए बड़ी चतुराई के साथ में सारी सामग्री सजा करके रखी गई नाम तल पत्र काम लिंपाक भी सौवर्ण तलपत्र मर्द आदि भी सत्समर्दादि युक्ता दक्षिण तो निधा निकटे तस्ंगारका कर्पूरेण सुभासतेन पयसा पूर्णन व्यध्याण तलपत्रका एक सोने के पत्र में सोने का सोवल नाम तल पत्र काम सोने की जो कटोरी छोटी छोटी सी कटोरी है उन कटोरियों में घृत का ही अलग से घी की कटोरी रखी हुई है एक सोने की कटोरी में घी घी भर करके पिघला हुआ घी भर करके रखा गया है फिर लिंपाक खंड आदि भी उसमें उसके पास में सुंदर नींबू लिम्पाक फिर लिंपाक के खंड माने नींबू जो है वो नींबू की सुंदर फाक उनको सजा करके रखा गया है लिंपाक खंड फिर संधान आग कटोरी में ही कहीं संधान उन संधानों को संधानों को रखा गया साथ कच्चे अनार उनका नाम है राई, राई में जिनको सधारीन दिन तीन दिन रखा जाए तो तीन दिन के बाद में वे अपने आप खट्टे हो जाए। तो कच्चे राई के पानी के पानी जो हैं वो सधान रखे गए उनके साथ में रसाल खंड आम की सुंदर जो फली उनको रखा गया कैरी की सुंदर फली वे भी रखी गई हैं खंड सहित कहीं मीठी कहीं खट्टी सत मरदाद भी और उस समय सुंदर मुरब्बा का सुंदर मुरब्बे जो हैं वो मुरब्बे इत्यादि भी सुंदर रखे गए हैं युक्तान दक्षिण तो निधाए निकटे तो ये नीबू आचार साधान इनको दाहिनी तरफ सजा करके रखा गया नृत्य और तस्यास्ट भृंगारिकाम और पानी भी उस समय दाहिनी ओर ही विशेष रूप से रखा गया सो तस्यास्ट भृंगारिकाम दाहिनी ओर भ्रंगारक झाड़ी जो है वो झाड़ी भी कहीं सुंदर रखी गई है कर्पूरेण सुबासन पैसा पूर्णा और कपूर जो है सुभाषित कपूर वो भी रखा गया पैसा पूर्णान व्यधात कांजन जल से भर करके सुंदर जो जल का पात्र है वो जल का पात्र भी वहां पर रखा गया तो दाहिनी ओर रखे गए हैं उनके पास में ही कपूर गुलाब जल उनसे सुभाषित जो जल है पीने का वो भी भरकर के ढककर के रख दिया गया है तस्या पाक सुकोशलम बहुविधम दृष्ट ब्रिजेश सुकौशल उस समय श्री राधिका के पाक रचना की कुशलता को देखकर के भोजन सामग्री उनकी कुशलता को देखकर के ब्रिजेश श्री यशोदा परम परम आनंदित हुई हैं और तासाम ताशांतर परिवेश चित्र रचना चाति विस्मया और वस्तुओं को सजावट के साथ में परवेषण करने की पद्धति उसको देख करके भी चातिस्फूरत विस्मया अत्यंत विस्मय को प्राप्त हो रही हैं। श्री यशोदा और उसने वाली सखियों की इतनी सुंदर विशेषता यशोदा की सहेली उनकी इतनी विशेषता कि वे स्वयं तुरंत देख कर के पहचान जाए कौन सी चीज की आवश्यकता है बोलने की जरूरत नहीं पड़े मांगने की जरूरत नहीं पड़े पहले से पहले जो कटोरी है उसको पुनः भर दें कौन सी चीज रुचकर लग रही है इसको अच्छी तरह से जानती है तो तत्परिवेश उनका परिवेशन करने की परोसने की जो कुशलता है और चित्र रचना में और उनके ऊपर जितना सुंदर चित्र रचना गार्निशिंग हुई है सजावट जैसी की गई है उनको देकर के चाति स्पुर विस्मया श्री राधिका श्री यशोदा अत्यंत अत्यंत विस्मित हो रही हैं आने तुम प्रज गाय कृष्ण च रामच सात तम समीपये तुम उस समय श्री यशोदा ने किसी धाय को राम कृष्ण इनको आने तुम प्रजाये अरे बुला करके कृष्ण को ले आओ भोजन की तैयारी हो गई है सब पधारो ऐसा करके बुलाने के लिए श्री यशोदा उस समय किसी धाय को भेज रही हैं। श्री कृष्ण बलदाऊ जी तो जल्दी आ जाएगी चंजल शुरू इनको लाना पड़ता है इनको लाना पड़ता है आ रहे हैं आ रहे हैं ये देर लगाते हैं जबकि बलदाऊ जी जल्दी से आ जाते हैं तो आने तुम प्रजाय लाने के लिए दासी को धाय को श्री यशोदा ने भेजा बसल मना बासल से पूर्ण हृदय वाली है श्री यशोदा कृष्ण कृष्ण राम इनको भेजा कृष्ण का नाम पहले लिया क्योंकि छोटे बालक का वो पहले बैठाना है इसलिए छोटे कृष्ण का नाम पहले बलदाऊ जी का नाम बाद कृष्ण राम हर जगह राम कृष्ण कहेंगे यहां पर कृष्ण राम क्योंकि भोजन कराने में छोटे बालक के प्रति बासल्य अधिक है तुम उस समय धात्र को इन्होंने भेजा धाये को भेजा तु समीपय तुम श्री रामकृष्ण इन दोनों को बुलाने के लिए कृष्ण राम को बुलाने के लिए रथ श्रद्धावशात अंज सा और वो धात्री भी उस समय श्री कृष्ण के श्री बलराम के प्रति प्रेम और श्रद्धा इन दोनों को धारण करके दौड़ी है क्योंकि बात्सल का एक गुण है कि पुत्र को भोजन करा करके माँ को परम संतोष की प्राप्ति होती है इसलिए धाई जो है वो धाई भी जो बात्सल्यवती है वे श्री राम कृष्ण को बुलाने के लिए गई है आज्ञायो आज्ञा तस्या बालक इसमें माँ की आज्ञा को प्राप्त करके नत् मा, मातर मातर आज्ञा माँ की आज्ञा को मान करके सहबल श्री कृष्ण बल्लाऊ के साथ में आए नहाने में बहुत देर लगाते है भोजन भूजन का हो तब तो फिर दौड़ करके आ जाए जाए भोजन-भोजन देर नहीं लगाते नहाने में यशोदा जी है, हैरान हो है। बार-बार है। इनको पकड़ के नहलाना बड़ा कठिन परंतु भोजन के समय तो भूख लग रही है तो इसलिए जल्दी से आ जाए तो नत्वा मातुरम मैया के पास में आकर के श्री कृष्ण बलदेव दोनों ने माँ को प्रणाम किया माँ को प्रणाम करके मां को नमस्कार करके तस्या समुलसना ला, प्रेमना श्री यशोदा के उल्लसित होने वाले प्रेम से बालक दासिकाकृत पदाम भोज द्वी धावना उस समय जो बाल दासिका है मान घर की जो छोटी बालिका है वे बालिकाएं पहले से तैयार हैं श्री कृष्ण बलदेव दोनों के चरणों को दासी बालकाओं ने धोया और दासी बालकाओं ने धो करके हाथ धोला करके श्री कृष्ण को बराजा तो बालक दासिका पदाम भोजन धावना दासी बालकाओं के द्वारा जिनके चरणों को धो दिया गया है आचम्योप विवेश उस समय श्री कृष्ण अपने मुख को शुद्ध करके उप भोजन करने के लिए बैठे मुखतया चारो अन्न पात्री पो सामने भोजन का जो थाल वो सजा हुआ है उस अन्न पात्री के सामने श्री कृष्ण सर्वम तत्पेक्ष विस्मित मना बभराज पीतांबरहा और देख रहे हैं न, क्या चीज बनी है एक एक चीज को देख रहे हैं और सर्वम तत् अवेक्ष ये क्या है ये क्या है? ये क्या यशोदा जी बता रही है बेटा ये ये है ये है, ये है, ये है। ऐसे बता रही है तो सब चीज को देख करके अब विस्मित मना अच्छा विस्मित आनंदित होकर के बराज पीतांबर पीतां भोजन की सामग्री को देख करके बड़े खुश हो रहे हैं ये यशोदा जी सुंदर जो सामग्री है उसको देख करके परोस रही हैं और श्री कृष्ण उनको देख करके पसंद हो रहे हैं क्योंकि भोजन करते समय बैठते समय कई शास्त्र कहते हैं कि मन में ये विचार करना चाहिए कि आय ये वस्तु मुझे अच्छी लगती है यह कह करके ही भोजन की थाली के ऊपर बैठना चाहिए अरे ये क्या बननाया पहले से यदि झीघ दे तो मजा नहीं फिर वो अंग अन, अन, अंग में नहीं लगता है जो सामने आया है महाप्रसाद उसको ये विचार करके ही कि आई एम है के मुझे अच्छा लग रहा है अच्छा लगेगा ये मेरे लिए हितकारी है ऐसा विचार करके ही भोजन करना चाहिए ये भोजन की रीति भी है धर्म शास्त्र में भी ऐसा रूपण किया गया कि अंध जब आए तो अंध को प्राम करके आनंद पूर्वक ये विचार करके ही खाना चाहिए कि ये मेरी रुचि के अनुसार है और मुझे फायदा करे ये दोनों विचार करके भोजन करने के लिए बैठना चाहिए विस्मित so, मना उत्सुक होकर के अरे इसका स्वाद कैसे होगा इसका स्वाद कैसे होगा विस्मित होकर के बबराज बभराज पीताम्बर श्याम पीताम्बर माने शाम, शाम सुंदर शिशोभित हुए श्री राम सुबल अब कृष्ण उनके श्रीदाम और सुबल ये दोनों बाई और बैठ गए से मधुमंगल रहा सामने मधुमंगल बैठा मतलब ए तुम ग्वरियाओं के बीच में मैं ब्राह्मण बैठूंगा क्या हमारी अलग पंक्ति लगाओ तुम्हारी पंक्ति से अलग है यो अभी अभी आगे आएगा कृष्ण की पात, पातल में से उठा करके <laughs> यो आ, हम ब्राह्मण है हम तुम ग्वरियाओं के साथ में नहीं खाएंगे हमारी पंक्ति अलग लगाओ हा भैया ब्राह्मण की अलग लगा दो बामन की सो so, कृष्ण के सामने अलग पंक्ति में मधमंगल विराजमान है तो श्रीराम सुवल बामे श्रीराम सुवल ये कृष्ण की वायु और पंक्ति में विराजमान हैं पुरुष से मधमंगल सामने की पंक्ति में मधुमंगल है। बैठे हैं दक्षिण श्री बलशा दाहिनी ओर श्री बलदाऊजी बैठते हैं श्री बलदे बलदेव वे दाहिनी ओर विराजमान हुए हैं पमित समाविशन फिर आगे फिर और जो सखाए हैं वो उसके बाद में जितने भी सखा है भी सब विराजमान हुए हैं तो भोजन का ये क्रम भी है कि उसमें बड़े लोग पहले दक्षिण की ओर बैठते हैं और जो उम्र में छोटे हैं पद में छोटे हैं वे क्रम से सब बाई ओर बैठते हैं उत्तर संस्था होती है दक्षिण संस्था नहीं होती है पूजन में भी दाहिने हाथ से बाई हाथ की तरफ पूजन का क्रम होता है धर्मशास्त्र का एक नियम उत्तर संस्था शुभ में जब भी कोई कार्य होगा तो वो प्राय उत्तर संस्था होगा पहले दाहिने हाथ की ओर से और फिर दाहिने हाथ से बाएं हाथ की ओर उत्तर की ओर वहां पर ये क्रम होगा तो दक्षिण से उत्तर की ओर का क्रम होता है तो यहाँ पर दक्षिण की ओर बैठे हैं बलदाव जी उनके पास में बैठे हैं बीच में कृष्ण फिर उनके बाई और ये बैठे हैं श्री सुवल मधुमंगल सुवल श्री राम सामने बैठे हैं श्री मधुमंगल और उसके बाद में जितनी भी पंक्ति है वो सखाओं की श्री गोविंद नीलामृत ने आगे भी वर्णन किया जहां नंद बाबा साथ साथ विराजमान हैं वहां पर कभी कन्हैया नंदबावा के दाहिनी ओर आके बैठे हैं तो नंद बाबा कह रहे हैं ना बेटा कन्हैया डाइनी ओर बैठे तो फिर मैं नहीं खवाऊंगा अपने हाथ से खाना पड़ेगा मेरे हाथ से अब बाबा मैं तो तेरे हाथ से ते खाऊंगा तो बाबा क्या मेरे हाथ से खाएगा तो बाई ओर बैठ डाइनी ओर बैठे तो बेटा उल्टा हाथ पड़े कैसे खिलाऊंगा बाई ओर बैठेगा उसको स्वयं भी खाते जाए और श्री कृष्ण को भी अपने हाथ से खिलाते जाए तो बाबा के अपने हाथ से कौर खाने की इच्छा है तो इसीलिए वो विशेष आग्रह है कृष्ण का कि बाबा के, के हाथ से खाऊंगा तो उस समय श्री कृष्ण बाई ओर बैठते हैं और श्री बलदावजी बलदाव जी बड़े हैं इसलिए अपने हाथ अपने आप भोजन कर ले कन्हैया कोई खिलाने वाला चाहिए छोटे है इसलिए बाई और बैठे तो यहाँ पर वो वो जो क्रम है वो उत्तर क्रम वो उत्तर संस्था वो ही यहां पर बैठने में भी वो ही दिखाई गई श्री राम सुमलोल दक्षिण दर्शते नोकुम समारब्धवान उस समय मा ने क्रम दर्शते नमश दिखाते हुए भोजन बस, भोजन का उस समय क्रम दिखाते हुए मां बता रही है बेटा पहले ये चीज लो ऐसे क्रमशः कौन सी चीज पहले खाई जाएगी कौन सी चीज बाद में खाई जाएगी ये माँ शिक्षा भी देती हुई विराजमान हो रही हैं क्रम दर्शित क्रमशः जो मार्ग है उस क्रम को भोजन की वस्तु को कौन सा क्रम है अब ये कन्हैया सबसे पहले चटनी और चूर्ण उनको खाने लग जाए भैया कहे बेटा नहीं भोजन करने के बाद में फिर ये कांजी जो है वो कांजी बाद में भोजन के बाद में पाचन हो जाए पहले और चीज खाओ ऐसे कम दर्शित जो मार्ग है वो मां बताती जा रही है भोग तुम समारब्धवान भोजन करना प्रारंभ किया यद्य भोग तुम उपक्रम को तत्शोधवान श्री कृष्ण जिस चीज में हाथ डाले वो चीज इतनी मीठी है कि उसको छोड़ नहीं सक रही बस उसी में लग जाएं, उसी दौने को उसी कटोरी को साफ करने में लग जाएं। तो यद यदि भोग तुम जिस वस्तु का भोजन करने का उपक्रम किया त्यक तुम नोड़वान उसको छोड़ना बीच में छोड़ने में भी असुविधा हो रही है इतनी सुंदर वस्तु बनी हुई है उसे चाट करके खाने की इच्छा हो रही है भोक्तम भोगतम तेष मप्यभिलंतु भोगतुम तत्त अशेषम अन्य जो वस्तु हैं, उनको भी अशेष वस्तुओं को भी खाना है इसलिए अभिलषण अन्य जो वस्तु हैं, उनकी भी अभिलाषा करते हुए सामर सामर से बांश स्वयं यद्यप कृष्ण बहुत सामर्स्यमान है और बहुत सारा भोजन कर सकते हैं पंत फिर भी किंचित किंचित किचित भुगत खा रहे हैं कि कहीं नजर नहीं लग जाए <laughs> कोई ये नहीं कह दे कैसा भुक्कर है जो टूट पड़ा तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता भी है कि भोजन की रुचि होने पर भी फिर जानबूझकर के संकोच करना पड़ता है उस समय जो बड़े हैं वे कह रहे हैं कि नहीं आहारे व्यवहारे लज्जा सुखी आहार में लज्जा नहीं करनी चाहिए भोजन करने बैठो तब लज्जा छोड़ करके तो मैया बेटा मत पेट भर के खाओ जो अच्छा लग रहा है खूब खाओ श्री कृष्ण थोड़ा तो थोड़ा सा किंचित किंच अभुक्त भिक्षक भिया के कोई दूसरा देख रहा होगा भीक्षक दिया कहीं ये टोकनी दे नजर नहीं लग जाए ये टोकनी दे दर्शक के भय तो के, के कारण श्री कृष्ण ऐसा नहीं है कि बस जम के बैठ गए और खाए जा रहे हैं बस सपट सो भी नहीं है श्री कृष्ण तो जरा सा कोई कह देगा फिर सब शुरू हो जाएंगे ये कोई कह दे नहीं नहीं आपके पास खूब तो प्रेम प्रेम से शांति से प्रेम से भोजन करो तो फिर श्री कृष्ण आनंदपुर विराजमान हो रहे हैं तो भिक्षक भी, भीता प्रेम दुर्वाद नहीं लग जाए हाय बहुत खाता है बड़ा भुक्कड़ है ऐसा कोई दुर्वाद नहीं लग जाए इस भय के कारण थोरा थोड़ा ही श्री कृष्ण खा रहे हैं परन्तु श्री यशोदा जी नहीं बेटा संकोच करने की जरूरत नहीं है खूब आनंद से पेट भर कर जम करके पाओ। ऐसे श्री बलदाऊ जी के साथ में सबके साथ में आनंद पूर्वक श्री कृष्ण भोजन करते हुए विराजमान है लाल लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण गोविंद जय जय गिताय गौर